ग्रेट एक आ, सवाल आया है जिसमें नाम नहीं भेजा गया नाम नहीं बताना चाहते हैं और सिंपल सवाल है कि अवसादग्रस्त जीवन में आनंद की प्राप्ति कैसे होगी बढ़िया है देखिए अवसाद में आनंद ढूंढना है ना तो या तो आनंद की परिभाषा ठीक से अपने को सेट करना पड़ेगी जितने अवसादी लोग हैं उनके लिए तो नशा ही आनंद है ठीक और यहाँ पर जो भी काम कहा जा रहा है वो ये कि अवसाद में क्यों चले गए पहले उसको समझने की ज़रूरत है और अवसाद से बाहर आने के रस्ते को समझने की ज़रूरत है अवसाद का मतलब इतना ही है कि आ, हम सब सुखी होना चाहते हैं एक एक समय के बाद एक परिस्थिति में जाकर यदि आदमी को ये लग जाए कि उसके सुखी होने की संभावना नहीं है तमाम कारण हो सकते हैं चाहे वो आर्थिक कारण हो चाहे वो भावनात्मक कारण हो चाहे वो राजनीतिक कारणों, सामाजिक कारणों, प्रकृति कारणों, कारण किन्हीं भी कारणों से यदि आदमी में अस्पष्टता के अभाव के कारण ही किन्हीं कारणों से यदि उसको ये लग जाए कि अब आगे उसके सुखी होने की संभावना नहीं है उसी का नाम अवसाद है और ऐसे अवसादग्रस्त लोग जो है अधिकतम आप देखेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी सेंसेशन में किसी न किसी नशे में किसी न किसी तमाम तरह की चीज़ों में लिप्त होते पाए जाते हैं ज़्यादातर आप देखेंगे तो मैं देखता हूँ कि जो बहुत सामान्य लोग दिखाई देते हैं वो भी इस अवसाद के पूर्व की, की जीरे हैं और बहुत सारे लोग तो अपने लिए पैसा कमाना एक नशा है है ना नाम कमाना एक नशा है देश में बड़ा आदमी बनना एक नशा है इस प्रकार के नशे के साथ वो सुख ढूंढने के प्रयास करते रहते हैं और इनमें से एक भी अभी तक सफल हुआ उसका कोई प्रमाण अपने सामने नहीं है कोई एक आदमी भी सफल नहीं दिखा तो नाम का नशा रूप का नशा पद का नशा बल का नशा धन का नशा में लग जाते हैं ये सारे अवसाद के इंडिकेशन हैं तो कोई भी व्यक्ति जो आप हैं आप ऐसे अवसाद में हैं या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन यदि कोई हो तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपको अलग से है यहाँ पर अभी रूप पद बल धन के साथ सुखी होने के लिए जो कोई भी लोग सोच रहे हैं वो सभी अवसाद के ग्रस्त होने के बाद ही है तो ये तो वो बीमारी जो एकदम कॉमन हो चुकी है अब इसके सही रास्ता नहीं था इसलिए तमाम तरह की दिक्कतें थी इसका अभी तक जो रास्ता था उसमें तो लोग मेडिकल दवाई ववाई देते रहते थे अभी ये समझ में आया कि ये तो सब मन को दवाई चाहिए है ना और मन में गड़बड़ होने से शरीर को नुकसान हुआ तो पहले मन को भी ठीक करेंगे शरीर को भी ठीक करेंगे तो शरीर के लिए भी दवाई लीजिए क्योंकि जो शरीर में नुकसान पहुँच गया उसको भी ठीक करना पड़ेगा और जो मन में नुकसान है वो पहले ठीक करना जरूरी है उसके लिए आइए समझते हैं बैठ के कि क्या हो सकता है